रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग में कमला ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नवनिर्मित जैव रसायन विभाग में काम करना शुरू किया उन्होंने अपने छात्रों को प्रासंगिक विषयों पर शोध करने के लिए प्रेरित किया उनके कई छात्रों ने बाद में बहुत नाम कमाया और उच्च दर्जे का वैज्ञानिक शोध किया कमला ने अपने छात्रों के साथ मिलकर ग्रामीण गरीब लोगों द्वारा खाए जाने वाले खाद्यान्नों के तीन समूहों का सविस्तर विश्लेषण किया और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की सूची तैयार की इस शोध कार्य में दालों के प्रोटीन ट्रिप्सिन नामक पाचन वोतको के निरोधन और भारतीय दालों की पाचन क्षमता कम करने वाले कुछ अन्य यौगिक भी शामिल थे कमला ने नीरा ताडगुड ताड़ शीरा और धान आटा पर भी शोध किया ये चीज समाज के सबसे गरीब लोग खाते हैं। इसलिए उनके शोध से सबसे कुपोषित लोगों को लाभ पहुंचा कमला ने नीरा पर शोध कार्य भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के सुझाव पर प्रारम्भ किया था नीरा ताड़ के पेड़ से मिलने वाला एक पेय है नीरा पीने में मीठा स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक होता है कुपोषित गर्भवती आदिवासी महिलाओं और किशोरों को रूप से देने पर उनके स्वास्थ्य में सुधार शोध कार्य के लिए कमला सोहोनी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला कमला कंजूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की सक्रिय सदस्य थी और वहा उन्होंने बहुत लगन से काम किया 1982 सौ बयासी से तिरासी में वे इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी उन्होंने इस संस्था के मुखपत्र पत्र कीमत के लिए अनेक लेख लिखे हालांकि कमला अपने शोधकारी से कुछ थी परंतु वे अपने संस्थान की राजनीति और लोगों के रागद्वेष से खन भी थी जिसके चलते लंबे अरसे तक उन्हें संस्थान के निदेशक पद से वंचित रखा गया अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने पिता अपने शिक्षक श्रीनिवास और पति को दिया अंत में जब वे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक बनी तो केम्ब्रिज में उनके पहले मार्गदर्शक डॉक्टर डेरिक रिक्टर ने टिप्पणी की इतनी बड़ी वैज्ञानिक संस्था की पहले महिला निदेशक बनकर कमला ने इतिहास रचा है कमला सोहोनी का जीवन हमें भारत की अग्रणी महिला वैज्ञानिकों के संघर्षों की याद दिलाता है विज्ञान के पुरुष प्रधान क्षेत्र में किसी महिला का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रेखर बुद्धिमत्ता और पारिवारिक समर्थन ही पर्याप्त नहीं था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक डॉक्टर सचवती को कमला सोहनी की संघर्षमय जीवन गाधा और उनके काम के बारे में पता चला तो उन्होंने कुछ करने की ठाने, उन्होंने चौरासी वर्षीय कमला को नई दिल्ली आमंत्रित किया और उनके सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया उन्नीस में छियासी वर्ष की आयु में कमला सोहनी का देहांत हुआ